अब थोड़ा यहां पर सविकल्प निर्विकल्प शब्द को लेकर के शास्त्रार्थ करेंगे जान करके और शुरू में जो जवाब देंगे जो मजाक उड़ाएंगे फिर तुम्हारा प्रश्न ही ठीक नहीं बाद तो में असली जवाब कैसे देखिए तो पूछेंगे महावाक्यों का लक्ष्यार्थ आपने तय किया वो पूछे महावाक्यों का लक्ष्य महा सविकल्पक है, है? है, है या निर्विकल्पक है नहावाक्य लक्ष्य सविकल्पम उत निर्विकल्पम विकल्प यह एक विकल्प है सविकल्प है या निर्विकल्प है यह वेग विकल्प है है ना? विकल्प पूरा प्रश्न पूछ रहे विकल्प शब्द में भी एक विकल्प बैठा हुआ है निर्विकल्प शब्द में भी एक विकल्प शब्द बैठा हुआ है इन दोनों शब्दों का भी एक विकल्प कर रहे हैं आप प्रथम पक्ष दोषादी पूर्व आजि कहता है पहला पक्ष में दोष, दोषिकल्प मानने में दोष पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांत देवी नहीं बोलेगा सविकल्प से लक्ष्य से सियाद अवस्तुता निर्विकल्पस्थ लक्ष्य दृष्ट न संभवी पहले सविकल्प लक्ष्य मानोगे लक्ष्य अवस्तु हो जाएगा कि सविकल्प का अर्थ क्या विकल्प का अर्थ क्या पहले समझो जो पूर्व के दिमाग में शंका करने वाले के दिमाग में क्या कहते हैं विकल्प का मतलब विरुद्ध या विपरीत कल्पना विकल्प ऐसा कहो विपरीत क्या आत्मा में नाम रूप नहीं है ना नामरूप नहीं है और उसमें नाम रूप की कल्पना करना इसको तो क्या कहेंगे आप आत्मा में नाम का सविकल्प होना आत्मा में नाम और रूप का सविकल्प हो गया अगर आत्मा का जो स्वरूप था उसकी विरुद्ध आपने कल्पना किया विरुद्ध कल्पना विकल्प विरुद्ध कह या विपरीत आत्मा क्या है सब चित आनंद रूप है इसके विपरीत उसमें क्या गया नाम और रूप है दोनों क्या है ये जड़ ये चैतन्य उस चैतन्य स्वभाव के विपरीत में जड़ स्वभाव वाला नाम और रूप की कल्पना करना विपरीत कल्पना इति विकल्पना विकल्प सविकल्प अर्थ है विकल्प के सहित यदि आत्मा है तो फिर आत्मा अवस्थु हो जाएगी अर्थात वह आत्मा भी नाम रूप से युक्त भी हो जाता है वह आत्मा भी क्या होगा जैसा नाम रूप मिथ्या है उस युक्त आत्मा भी अवस्था अवस्था का मतलब क्या मिथ्यात्म सात नाम रूप के जैसे नाम रूप जो भी वो आत्मा है वो भी मिथ्या है इसे कहोगे हो गए वह नाम रूप रहित निर्विकल्प विपरीत कल्पना से रहित है इसलिए वो निर्विकल्प है निर्विकल्प का मतलब क्या विपरीत कल्पना से रहित विकल्प रहित का नाम निर्विकल्प ऐसा अर्थ हो गया अगर आत्मा में चैतन्य का विपरीत नाम रूपा पर तो जड़ की कल्पना नहीं है निर्विकल्प है ऐसा ही अर्थ करोगे ऐसा निर्वि वस्तु में लक्ष्य के दौरान तो ऐसा को लक्ष्य मानने में कहीं नृष्ट है न निर्विकल्प वस्तु विपरीत कल्पनाओं के रहित वस्तु इस संसार में कभी कोई देख भी नहीं सकता ऐसा को होने की संभावना भी नहीं ऐसे है ऐसे पूर्व कह रहा है सविकल्पस्या तो क्या क्या है विकल्पे अर्थात विपरीतत्वेन कल्पितेन न क्या विपरीत कल्पित ना नामचात्यादि रूपेण नाम, जाति है घट आकृति है इत्यादि इसलिए नामजादी सह नाम, जाति आकृति आदिशुक्त आदिशुक्ना सबकल तस् लक्ष्य विकलता को लक्ष्य मनो गए मावाक्यों का लक्ष्य मानोगे तो वाक्य ने बुद्धि लक्ष्य का मतलब क्या वाक्य की तरफ बोध ऐसा वस्तु तो मानोगे तो लक्ष्य से वाक्यार्थ होता है क्यों वाक्य की तरफ बुद्ध क्यों मानूंगा उस लक्ष्य को क्योंकि क्यों हमेशा लक्ष्य ही वाक्यार्थ होता है लक्ष्य ही वाक्यार्थ होने के नाते वाक्यों से हम बोध क्यों कराने चाहेंगे लक्ष्य को बोध कराएंगे और वह लक्ष्य जिस विकल्पात्मक है तो मच्छा हो जाएगा कि जो भी सविकल्प वस्तु है वो मिथ्या है अवस्तुता से आपने कि जो जिस स्वभाव के विपरीत कोई चीज होगा वो मिथ्या ही होगा रज्जु में सर्क को देखना मिथ्या है शुक्ति में रजत को देखना मिथ्या है फिर जो जिस स्वभाव का है उस विपरीत स्वभाव वाले चीज को उसमें देखोगे वो मिथ्या होगी यहां पर भी आप विभिन्न देख रहे हो उसका मतलब जब वो क्या हो जाएगा लक्ष्यार्थ आपका हो लक्ष्य है निर्विकल कद भी नहीं कह सकते निर्विकल्प से नाम जातिया रहित निर्विकल्प मतलब क्या नाम जाति आकृति रूप आदि से रहित वो ये लक्ष्य ऐसा लक्ष्य में दृष्टम लोके न ऐसा लक्ष्य आदि में तो छोड़ो दुनिया में भी ऐसा लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि जो भी लक्ष्य संसार में वह नाम जाति आकृति आदि से युक्त ही होता है नाम जाति रूप आदि से रहित तो कोई वस्तु आपका लक्ष्य हो ऐसा दुनिया में कहीं व्यवहार में देखने को नहीं मिलता न च संभवी और युक्ति से अनुमान से अर्धापत्ति से किसी अन्य प्रमाण से भी आप उसको शुद्ध नहीं कर सकते ऐसे कोई निर्विकल्प वस्तु को लक्ष्य रूपेण आप किसी भी प्रमाण से उपपन नहीं कर सकते उपब्यमान नवती लक्ष तो धर्म बतो निर्विकल्पत्व तो आ जाता है सबसे बड़ी बात उस लक्ष्य में लक्षित रूप धर्म प्रयोग तो रहे नहीं रहेगा लक्ष्य में लक्षित तो धर्म है नहीं धर्म है का मतलब क्या विकल्प आ गया विकल्प कुछ की कुछ भी कल्पना करना एक किसी चीज में उसके नाम विकल्प लक्ष तो अपने का विपरीत कल्पना लक्ष्य में लक्ष्य तो आपने स्वीकार करा एक धर्म को अपने मान लिया इसका तो दोस्तों विकल्प हो गया अत लक्ष्य निर्विकल्प हो ही नहीं लक्ष्य को निर्विकल्प कहोगे और तो लक्षित धर्म को मानोगे तो वो तो व्याघात दोष हो जाएगा व्याद ही दोष का मतलब क्या है? व्याघात दोष कोई कहे बोल रहा है क्या बोल रहा है मेरी जीवा नहीं है अरे जीवा नहीं है तो बोल कैसे रहो यो जिसके पास जीवा नहीं बोल सकता ही क्या फिर बोल कैसे रहो मेरी जीवा नहीं है मैं बिना जीवा का बोल रहा हूं साफ झुठ सफेद झूठ इस बो तो व्याघात दोष बोलता हुआ और अपने आप के बात खंडन कर रहा है मैं गूंगा हूं यदि कोई कहे मैं गूंगा हूं मानोगे बोल भी रहा है और अपने को क्या बोल रहा है मैं गूंगा हूं कहने का नाम व्याघात दोष मेरी माता बंध्या है कह दे किसने मेरी माता अपुत्रा है पुत्र ही नहीं उसको तो कहां से फैलाओगे फिर तेरी मां का कोई बेटा ही नहीं तू कहां से बेटा इस इसे व्याघत दोष नहीं इसे आते व्याघा निर्विकल्प कहा करके उसमें धर्म को स्वीकार करना संविकल्प को मानना पर परस मानना हुआ कि नहीं हुआ आपने लक्ष्य क्या कहा निर्विकल्पक है लक्ष्य निर्विकल्प है उसमें लक्षित धर्म कैसे हो सकता है लक्षित धर्म का होने का मतलब क्या है सविकल्प होना अगर लक्ष्य को निर्विकल्प कहकर कर उस धर्म को स्वीकार करने का मतलब सविकल्प स्वीकार करना परसवरुद्ध बात हो गई कि नहीं हो गई? होगी व्याघात हो जाएगा इसीलिए लक्ष्य संविकल्प भी नहीं हो सकता निर्विकल्प भी नहीं हो सकता लक्ष्य संकल्प है तो आत्मित्य हो जाएगा लक्ष्य निर्विकल्प है तो लक्ष्य ही नहीं होगा क्योंकि ऐसा लक्ष्य को दुनिया में कोई अनुभव ही नहीं कर सकता कल्पना भी नहीं कर सकता संभव ही नहीं अत तुम्हारा लक्ष्य ही का हो गया लक्ष्य नाम किसी चीज़ ही नहीं फिर कैसे करे हो महावाक्य का लक्ष्यार्थ तब तुम गांती कहता है जातवादम चौद्यम अरे ये शंका तुम नहीं कर सकते न चौद्यम चौद्यम नहीं न शंकनीय शंका नहीं कर सकते आप क्यों तो तुम्हारी जो ये शंका है जात्युत्तर वाला। जात्युत्तर में वाला। अच्छा उत्तर वाला है जाति उत्तर में असद उत्तर वाला है अच्छा सब प्रतिबंधक उत्तर वाला है जाति उत्तर शास्त्रार्थ में निग्रस्ता में डालने वाला निग्रस्ता 24 प्रकार का होता है जो शास्त्रार्थ होता है कोई अगला व्यक्ति चाहे सिद्धांत चाहे पूर्व पक्षी हो कोई गलत स्टेटमेंट करता हैं कोई गलत बयान दे, दे देता है बात करते वक्त उसको दबाने करे, उसको करके उसको खंडन करके परास्त करने की तरीका 24 है 24 तरीके से अगले को सात में परास्त कर सकते तो उसमें एक तरीका है जाति जाति उत्तर बोलते उसको। उत्तर का मतलब क्या असभ उत्तर अथवा स्व प्रतिबंधक उत्तर स्व प्रतिबंधक उत्तर को जाति उत्तर कि हम उससे पूछेंगे भाई देखो आपने कहा लक्ष्य निर्विकल्प है अथवा विकल्प उससे मैं पूछूंगा इस वस्तु के बारे में ये जो दो पक्ष तुमने खड़ा किया यह भी एक विकल्प है ना यह है या वह है ऐसे कहने का मतलब क्या है एक विकल्प खड़ा करना हुआ किसी भी विषय को लेकर दो पक्षों खड़े करने का नाम विकल्प होता है है ना समझदारी किसी भी विषय को लेकर दो पक्ष को रखोगे उन दो पक्षों को हम क्या कहेंगे कि दो पक्ष में एक ही सही होगा ना इसे दो में से एक को लेना है तो उसको हम क्या करते विकल्प खड़ा किया गया यह है या वह है ये विकल्प और निर्विकल्प शब्द में भी एक विकल्प बैठा हुआ है सविकल्प शब्द में भी एक विकल्प बैठा हुआ है यह विकल्प को निर्णय लेने के लिए इस विकल्प को समझना पड़ेगा ना आपने इस विकल्प को लेकर निर्णय लेना है यह या तो वह है इस विकल्प का निर्णय लेने के लिए इन विकल्पों को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा और उस विकल्पों को निर्णय लेने के लिए इस विकल्प क्या है समझनी पड़ेगी परस्पर अन्यूनाश्र दोष है इसको जानने के लिए इसका निश्चय करने के लिए उस विकल्प को समझना पड़ेगा आत्माश्र दोष हो जाता है और इसके लिए वह उसके लिए यह तो अन्यूनशर्यदोष हो गया वे कह रहे हैं विकल्पो निर्विकल्पस्या सविकल्प से ववे आद्य अनवस्था आद्य व्यादय विकल्पो निर्विकल सविकल्प से वाप जो आपने कहा लक्ष्य है वह संकल्प है या निर्विकल्प है ऐसा जो आपने कहा है वह विकल्प आपने अगर किया हुआ आपके द्वारा इस लक्ष्य के बारे में एक विकल्प किया गया है क्या विकल्प किया गया है वह लक्ष्य निर्विकल्प है या संविकल्प है ऐसे आपने एक विकल्प किया है ना नाम से पूछता हूं ये जो विकल्प है वह निर्विकल्प का विकल्प है या सविकल्प का विकल्प है विकल्प यह जो विकल्प आपने बोला यह है, है इसी को निरपोड़ बोल रहे हो हुँ? या इसको सह को छोड़ के बोल रहे हो यहां इसका क्या समास विकल्प या सह को छोड़कर यहां जो विकल्प शब्द है उसी को यहां बोल रहे हो या आपविकल्प में जो निर निर है, छोड़ करके जो विकल्प विकल्प विकल्प बच गया, पे तो भी निक बोल रहे निर्देश उनसे पूछा रहा हूं मैं भाई आप इस लक्ष्य को लेकर जो दो बात कह रहे हैं दो पर वृद्ध बात कह रहे हैं आप निर्विकल्प है या विकल्प है ऐसे जो दो पक्ष आपने खड़ा किया ये दो पक्ष क्या है ये उस लक्ष्य के बारे में विकल्प आपने खड़ा कर दिया है ना और ये जो विकल्प आपने खड़ा किया है वह विकल्प निर्विकल्प, का विकल्प है या सविकल्प का विकल्प अर्थात सविकल्प शब्द में जो विकल्प है उसी को ही कह रहे हो या निर्विकल्प शब्द में जो विकल्प शब्द है उसको तुम दूर आ रहे हो इसी को कह रहे हो स्वज्ञान के प्रति स्वज्ञान कारण हुआ स्वज्ञान के प्रति स्वयं ही कारण हो रहा है तो व्याघात दोष वही कह रहे हैं सचिव निर्विकल्प सि विकल्प सिद्धु आद्य व्याहति ही निर्विकल्प का विकल्प कहोगे तो व्याघात दोष जब विकल्प ही नहीं है जिसका कोई विकल्प नहीं उसने विकल्प तुम्हें कैसे खड़ा करोगे नीत विकल्प का क्या विकल्प का अभाव विकल्प के अभाव का विकल्प करोगे क्या जिस लक्ष्य को आपने कहा विकल्प रहित है अर्थ यह लक्ष्य कैसा है विकल्प अभाव वाला है विकल्प अभाव का भी एक विकल्प तुमने खड़ा कर रहे हो विकल्प अभाव का विकल्प उसी प्रकार से जीवा अभाव में जीवा का बोलना याद दोष अभाव किसी चीज की अभाव बोलकर उसी को भाव ग्रहण करना वृद्ध होगी नहीं वृद्ध कथन विकल्प अभाव का तुम विकल्प कैसे खड़ा कर रहे हो पूर्व पक्षी से ही तो पूछ रहे हैं हम नहीं खड़ा कर सकते हो तो फिर बोला क्यों तुमने निर्विकल्प ऐसा करके विकल्प है कर रहित स्वरूप वाला लक्ष्य में विकल्प तुम खड़ा कैसे कर सकते विकल्प तो खड़ा किया व्याघात तो दोष हो गया इसलिए कहते हैं आज ये मेरे प्रथम अन्यत्र क्या होगा व्याघा अन्यत्र बने दूसरे पक्ष में अब जो सा है विकल्प में जो विकल्प शब्द है वह इस विकल्प से भिन्न है।, है ना तो इसका ज्ञान उसका निर्णय के लिए उसको जानना जरूरी है अब उसका निर्णय के लिए इसको जानना जरूरी है कि दोनों ही देखने में तो अक्षर एक है ना विकल्प वो भी विकल्प जब दोनों भिन्न कह रहे हो तो दोनों का अर्थ समझना पड़ेगा तो इस विकल्प निश्चय <|hi|> के लिए विकल्प में आया हुआ विकल्प सबको जानना पड़ेगा और विकल्प में आया वो, वो विकल्प कर निश्चय करने के लिए इस बाहि जो विकल्प है इसका निश्चय करना पड़ेगा तभी विकल्प का सही अर्थ विकल्प आएगा यह अन्योन्या दोष हो अब कहोगे यह विकल्प और यह सविकल्प इन दोनों के लिए एक नया विकल्प खड़ा करोगे में एक विकल्प है और इन दोनों के के लिए लिए विकल्प खड़ा किया करने इन दोनों को जो लड़ाई हो गई इसका निश्चय उसके अपेक्षा हुआ उसका निश्चय इसके अपेक्षा हुई तो इन दोनों में एक विकल्प खड़ा कर दिया दोष इसलिए कहते हैं अन्य अनावस्था आत्माश्रय आत्माश्रय आदय आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था चार कुल पांच दोष होते हैं पहला व्याहति दूसरा आत्माश्रय तीसरा अन्योन्याश्रय चौथा चक्रक पांचवा इसका लक्षण है स्व्यक्तिक आत्माश्रय का मतलब स्व के प्रति स्वयं का ज्ञान कारण हो जाए स्व का ज्ञान के लिए स्वयं का ज्ञान कारण बन जाए कार्य व में कांग घटाओगे तो आत्माश्रय दोष और अन्य आश्रय में स्वीक्तिक्व ज्यक्ति, दोबारा बोल स्व ज्ञान के लिए दूसरे के ज्ञान के अपेक्षा दूसरे का ज्ञान के लिए पहले के ज्ञान के अपेक्षा स्व जब जब तत्पम और चक्रक में तीन स्टेज होगा स्व जब जब जब तीसरी का पहले के लिए दूसरे के पेशा दूसरे का ज्ञान के लिए तीसरे के पेशा तीसरे का ज्ञान के लिए वापस पर में लौट जाओगे तो चक्र पहला विकल्प को जानने के लिए दूसरे विकल्प को खड़ा किया, दूसरे विकल्प को जानने के लिए तीसरे को खड़ा गया किसका तो हमें जानेंगे किससे पहले वाले से जानने लगूंगा तो चक्र चक्रध्रोष होगा और अनवस्था में आप जानते हैं अनंत कल्पना कोई एंड नहीं प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ परिकल्पना अनवस्था प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ परिकल्पना प्रमाण है कल्पना किए जा रहे हैं इसके लिए वो उसके लिए वो उसके लिए वो उसके लिए वो, उसके लिए, वो, उसके लिए, उसके लिए वो करके चलते ही रहोगे कोई अंत ही नहीं रह जाए उसको देखिए लक्ष्य कमी वा यो विकल्प त्वया तो कृत आपने एक विकल्प खड़ा किया ना सविकल्प का या निर्विकल्प का लक्ष्य सविकल्प है या निर्विकल्प है ऐसा आपने क्या किया एक विकल्प खड़ा किया कि नहीं खड़ा जो विकल्प त्वया करता आपके द्वारा क्या हुआ ये जो विकल्प है वह विकल्प किम निर्विकल्प विकल्प सविकल्प से वह वह निर्विकल्प का विकल्प है या सविकल्प का विकल्प है ये निर्विकल्प तो आद्य प्रथम आद्य बने प्रथमे पक्ष है व्यापार आप जिसमें कोई विकल्प ही नहीं उसमें विकल्प क्या करोगे तुम जिसका जीवन वो बोलेगा जैसे अन्यत्र द्वितीय सविकल्प पर विकल्प मानोगे तो सविकल्प से विकल्प इस पक्ष में अनावस्था तथा सविकल्प से विकल्प इत्य तरह विकल्पेन सह वर्त देखो विकल्पेन स वर्तते ऐसे समास करो तो समाज में क्या है ना। उसका अर्थ और आपने जो विकल्प बोला ये है या वह है ऐसा मैं विकल्प उठाया हूं इस विकल्प का अर्थ में उस शब्द में विद्यमान समासवर्ती विकल्प इन का अर्थ भिन्न की एक है पूछ इतियांत विकल्प पदे प्रथमांत विकल्प है ना पद विकल्प भी है समाज में जो है विकल्प वो और ये है और तृती वह है बोले जो विकल्प प्रथमा पर लोग है ना यहां समास में तृतीयांत है और आपके तरफ बोला वो प्रथमांत है ये दोनों भिन्न है क्या भिन्न है भिन्न क्या तो साथ के विकल्प एक, एक ही को एवं कर रहे हो दो अलग अलग चीज बोल रहे हो अच्छे स्वयं एक विकल्प तो समस्या होगा इसके लिए इसी को आश्रित कर रहे ये भी इसको जानने के लिए चल पड़े इसको जानने के लिए जब चले निर्णय लेते ले वक्त आपने क्या किया इसको जानते नहीं अभी जिसको अभी नहीं जानते हैं जानना चाहते हैं निश्चय करना चाहते हैं उसी चीज को आश्रित करके समास बना करके आपने सभी को शब्द बना दिया कि इसका अर्थ निश्चय होगा इस अर्थ आप निश्चय हुआ क्या नहीं हुआ इस अर्थ का निश्चय करने के लिए आप चले हो और क्या कर रहे हो जिसका अर्थ नहीं जानते हो उसी शब्द से समास कर दिया उससे अर्थ इससे कर सकते हो क्या है? नहीं कर सकते इसके आत्मा दोष करना स्वयं के अर्थ को निश्चय करने के लिए स्वयं की अपेक्षा कर दिया ना आपने इसका अर्थ को निश्चय करने के लिए इसकी अपेक्षा करके समास कर दिया आपने इसको आत्मा सन्दोष कराना तदाश्रित तो विकल्प तदा आत्माश्रता तदाश्रित विकल्प यदि मान रहे हो तो आत्माश्रता दोष आ गई अजीक दोनों अलग अलग हैं फिर हम कहेंगे इसका निश्चय के लिए उसका ज्ञान भी जरूरत है उसका निश्चय के लिए इसका ज्ञान भी जरूरत है तो मैं पूछूंगा तृतीयादिष्ट जो विकल्प है वह विकल्प तृतीयादिष्टया विकल्प रूपत्वाद ये भी विकल्प रूप है ये भी क्या है तृतीया निर्देश कर रहा हो जो प्रतमान कर रहा हो जो तो भिन्न अर्थ वाला आपने कहा लेकिन ये इसका भी शब्द इसका प्रकृति क्या है तृतीया विकल्पत्त तब मैं पूछूंगा ये जो है ये जिसमें भी होगा वो सविकल्प के विकल्प मैं पूछूंगा यह विकल्प जिसमें आश्रित है वह सभी विकल्प है कि निर्विकल्प इसी से लक्ष्य का पूछा ना जैसे ये भी एक वस्तु है इस वस्तु के बारे में पूछा अब यह विकल्प क्या है इससे भिन्न एक वस्तु है ना इस वस्तु में भी तो मैं विभिन्न विकल्प उठाऊंगा संकल्प या निर्विकल्पक है फिर वहां भी ऐसा विकल्प शब्द आएगा उससे भी विकल्प शब्द उस विकल्प बारे में पूछूंगा उसका अर्थ क्या है तो क्या होगा चक्कर बढ़ते जाएगा एक तीसरे माननी पड़ेगी और तीसरे के निर्णय के लिए चौथा मानना पड़ जाएगा हाँ इसलिए कहते हैं विशेषभूत विकल्प किम प्रतिमा शब्द निष्ठे वा विकल्प वो जिस विकल्प विकल्प शब्द आया वो इस प्रतिमाश भिन्न भिन्न है जिस विकल्प सोचने में क्या उठाया तो इस विकल्प उठाऊंगा अब ये जो शब्द आया इस विकल्प को जानने के लिए एक विकल्प उठाया उस विकल्प में एक विकल्प था इसको समझने के लिए एक और से विकल्प आया और यह विकल्प में विकल्प शब्द बैठा हुआ है वह विकल्प शब्द पहला जो विकल्प वही लोगे इस निश्चय में ये आया वो उसका निश्चय से बचने के लिए के नहीं इससे एक और फिर कौन से विकल्प आएगा तो अन्य अत्यान सा दो विकल्प के निश्चय कर आपने विकल्प माना था उस विकल्प में आए विकल्प को समझने के लिए एक और सविकल्प निर्विकल्प दूसरे विकल्प उठाया उसको हम पूछ रहे हैं इस विकल्प में जो विकल्प है वह पहले का अर्थ कोई बता रहा है तो इसको जानने के लिए वह उसको जानने के लिए तीसरा माना वो तीसरे प्रथम के बराबर हो गया ऐसे कहोगे तो चक्र दोष और जब न मानगे एक और आगे विकल्प उठाओगे एक और आगे विकल्प उठाओगे करते रहोगे तो अनवस्था होगी तृतीय तो पक्ष उठाना पड़ गया निर्दिष्ट विकल्प होता धर्मी विकल्प हो में क्या होगा और, तो, और वो भी नहीं मानगे और आगे जाओगे दोषों से बचने के लिए और ऐसे महादोष में फंस जाओगे जिनसे कोई निकल ही नहीं सकता अनवस्था दोष आद्य चक्र अन्यप्य तो तो अवस्थाई थी तस्था दोष हो जाएगी न केवल मतूषण सिद्धांत कहता है हमारा महावाक्य का अर्थ जो लक्ष्य था उसमें जो तुमने दोष दिखाने की कोशिश किया उस पर हमने क्या किया तुम्हारे बातों में तुम्हारा शंखा में ही दोष दिखा दिया तो तुमने जो विकल्प उठाया उसी में हम विकल्प उठाए क्योंकि विकल्प भी क्या एक वस्तु था इसे लक्ष्य एक वस्तु उससे विकल्प कर सकते हो तो विकल्प भी, भी एक वस्तु है न्याय दर्शनकार वो कहते हैं वैशिष्ट कहते हैं तुम्हारे हर पदार्थ के बारे में पूछूंगा जैसे तुमने कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय और भाव इनमें विशेष क्या काम करता है सबको अलग रखने का काम करता है मैं विशेष के बारे पूछूंगा विशेष एक लक्षण एक वस्तु है तुम्हारी और वैसे विकल्पक है मेरे विकल्पक है आपके हर विषय में पूछूंगा आपका तो सारा विषय क्या होगा कोई विग्रहणी नहीं हो पाएगा निश्चय नहीं कर सकोगे पूरा दर्शन का विच्छेद होगा इसलिए ऐसे शंका कभी नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं का जड़ ही नष्ट हो जैसे किसी को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो तो मारेगा मूर्ख भी नहीं मारता दारू पिए कोई बोल दो लेके अपने पैर मार ले वो भी नहीं दारू पिया वो नशे में रहते वक्त भी अपना गर्दन नहीं काटता काट क्या कभी नहीं इतना तो हो तब भी रहता है खुद के ऊपर कोई प्रहार नहीं करेगा भले नशे में गिर गया हाथ पे टूट गया घाव हो गया बात अलग है आपने आप उस हाथ पैर तोड़ ले तो कभी नहीं हो सकता तो तुमने तो ऐसी शंगा कर लिया जिसे तेरा दर्शन ही खत्म हो जाए इस ऐसी शंगा नहीं करना चाहिए कह रहे हैं इसके लिए पर उनके दर्शन के हर पदार्थ में दोष दे देंगे क्योंकि हर पदार्थ है कोई न कोई लक्षण का लक्ष्य या नहीं जिसे द्रव्य वो भी उसका भी लक्षण बना होगी तो द्रव्य क्या हो जाएगा लक्ष्य दुसरे के लक्ष्य था लक्ष्य द्रव्य तो बोलते कि नहीं बोलते हो अर्थात द्रव्य गुण का अनुसार है लक्ष्य तो लक्ष्य है तो जैसा हमारे लक्ष्य में तुमने क्वेश्चन डाला है विकल्प उठाया तो तुम्हारे भी लक्ष्यों में यही विकल्प उठाऊंगा जवाब दे पाओगे वही कह रहे न केवल मातृदम दूषणम केवल यहां यह दोष नहीं है अब सर्वत्र एवं विधाय विकल्पुरुकम दूषणम सर्वत्र इस प्रकार का दोष दूषित सर्व फैल दोष फैलते जाएगा सारा दर्शन ही उच्छेद हो जाएगा कैसे कभी को इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु समंतेन स्वरूप सर्वे तीस इदम मन ये विकल्प दूषण है इस विकल्प उठाकर जो दोष देने की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया सर्वत्र मैंने तुम्हारे सकल पदार्थों में भी लागू कर दूंगा एवं विधि कल्प रुकम भूषण प्रसंग थे कौन से कौन से गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध द्रव्य हो गया गुण क्रिया जाति और संबंध ये पांच द्रव्य गुण क्रिया सामान्य और संबंध मने संवाद समम तेन स्वरूपस्य और वस्तु शब्द क्या लेने आप विशेषण पदार्थ छ भाव पदार्थ का नाम क्या ग्रव गुण क्रिया कर्म सामान्य विशेष छ भाव पदार्थ ग्रव गुण कर्म किन हो गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष पदार्थ और समय न छ भाव पदार्थ इसलिए यहां पर विशेषण पदार्थ का नाम नहीं लेना क्या लिखा वस्तु संबंध समाय संबंध वस्तु से विशेषण पदार्थ छह लो छ्थ आइए ना अभी गुण क्रिया जाते मैंने सामान्य द्रव्य संबंध मैंने समवाय और वस्तु से विशेषण पदार्थ ले लो पूरे छह भाव पदार्थ उन छह भाव पदार्थों में समम तेना सममें जो जिस प्रकार से उनने दोष दिया उनूंगा मैं तुम्हारा लक्ष्य पू गुण का लक्षण अपना कर दिया पूछ द्रव्य का लक्षण किया सामान्य का लक्षण किया कर्म का लक्षण किया इन लक्षणों का लक्ष्य क्या है द्रव्य आदि में उन लक्ष्यों में पूछूंगा वह लक्ष्य तुम्हारा निर्विकल्प है ऐसे विकल्प ऐसे विकल्प उठाऊंगा जो आपने हमारे ऊपर कहा कि लक्ष्य निर्विकल्प हो नहीं सकता तो तुम्हारे भी मत कहूंगा लक्ष्य निर्विकल्प हो सकता और लक्ष्य स विकल्प तो मिथ्या होगी तुमने ये दोष देना मेरे को तो मैं भी तुम्हारे पर कहूंगा तुम्हारे लक्ष्य में सविकल्प का तो वो मिथ्या हो जाएगा कि विपरीत कल्पना है विपरीत कल्पना हमेशा मिथ्या होता है तो तुम्हारे भी पदार्थों में से विकल्प करके सारे पदार्थों को नष्ट कर दूंगा कुछ भी नहीं देगा सिद्धांत तेना इसलिए स्वरूप से सर्वेत विकल्प से असंगत तो गुणाधिकर्व स्वरूप से कहना पड़ेगा मेरे ये विकल्प लक्ष्य में नहीं घटाना किंतु तो वो स्वरूप है।, तो है वो वो? क्या है है। स्वरूप वस्तु का स्वरूप है वहां विकल्प नहीं होता उसी प्रकार मैं फिर भी कहूंगा आत्मा तो स्वरूप है पंडित विकल्प है बाबरे नहीं क्या है विकल्प या नहीं विपरीत कल्पना है या नहीं ये सब समाज मतलब समाज करके खिचड़ी नहीं करना आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प जैसे आप कहना पड़ता है द्रव्य स्वरूप क्या है गुणाश्रयत्व द्रव्य स्वरूप है स्वरूप नहीं कहोगे धर्म कहोगे तो संकल्प हो जाएगा विपरीत धर्म की कल्पना हुई ना गुणाश्रयत्व द्रवित्व रूपी धर्म का विपरीत धर्म है तो निर्विकल्प नहीं रहा संकल्प करना पड़ेगी जब विपरीत धर्म की कल्पना है तो मिथ्या हो जाएगी धर्म नहीं है कहोगे तो वस्तु ही नहीं सिद्ध होगा वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता धर्म है कहोगे तो धर्म इच्छा होगी अतव कहना पड़ता है गुणाश्रित्रव्य का स्वरूप है तद्धत में कहता हो निर्विकल्पत्व तो आत्मा का स्वरूप स्वरूप सर्वे तक के तक ये जो है वह सब कुछ वस्तुओं का स्वरूप ही मानना पड़ता है ये जैसे मान लोगे हम भी यही मान हमारे मतलब स्वरूप है स्वरूप कथम कर रहा हूँ विकल्प दूषण जातम ये जो विकल्प शब्द को लेकर आपने एक दोष जाल बिछाया यह जाल सुहूं तुम्हारे ऊपर भी जुड़ेगा गुण क्रिया जाति दृढ़ सम्बन्ध वस्तुशु गुणादि संबंधाते पंचुशु समम गुणादि संबंध पर्यंत पांच वस्तुओं में ऐसा इन्होंने समास किया टिप्पणकार कहते हैं वस्तु सबसे विशेष पदार्थ ले लो भाव पदार्थ में दोष दे दो तथा ही निर्गुणों गुण निर्गुणों वर्त अथवा गुण निर्गुण है, है।, है, है। या सगुण है इधर कर्म सक्रिय है या निष्क्रिय है जाति निर्जा स सजाति है संबंध निर्संबंधवान है या सबंधवान है हर चीज में इनसे पूछूंगा फिर अथवा गुणवती क्रिया क्रिया रहते रहते वर्त क्रियावती व्या अन्य आत्माश्रदी सर्वत्र ऐसी आपको कल्पना करनी पड़ेगी कथन करना पड़ेगा असद उत्तरम चेत किम सदरम तो पूर्व पक्ष भाई फिर तो मैं अपने जाल में फंस गया मैं तो असद दे रहा था असद उत्तर शास्त्रार्थ में हारने के काम में कर रहा था इसे तुम स्वयं बताओ सदुत्तर क्या है वो कहते हैं तो सुनो सुनते इसका विकल्प से असंगत में इस प्रकार का विकल्प का जाल उठाना असंगत होने से एक तो सर्वं गुणाधिक गुणादि क्या है तत्व तो लक्ष्य का स्वरूप ही है गुणाद्य सर्वे वस्तु स्वरूप वर्तनते गुणादि सभी के सभी अपने आत्मा में वस्तु स्वरूप रूप में विद्यमान रहते हैं ऐसे मानना चाहिए वेदांत में भी कोई विरोध नहीं होगा बहुत मन्यत्रा प्रकृति की माया तब